शास्त्र का प्रयोजन हो गया इन्दु ज्ञान मोक्षित होकर से ज्ञान, ज्ञान से का प्रयोजन मोक्ष सिद्ध होता है टीका में उत्तम ज्ञान व्यवहितम प्रयोजनादि शास्त्रादिर उपसंगरति, उत्तम प्रयोजनादि जो कहा गया ज्ञान ज्ञानेन व्यवहार ज्ञान व्यवहारी शास्त्रे शास्त्रे प्रयोजना जो कि मोक्ष्य किंतु साक्षा नहीं ज्ञान व्यवहार उपसंग उपसंग भाष्य में पारंपरिएण विशिष्ट संबंध विधेय भवति, वह ष्ठपृष्ठ में पारंपरियेण तो वाक्य का आधा में है तत्र तयोजनवत साधन अभिव्यंजक अभिधेय संबद्ध शास्त्र पारंपरियेण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवत पारंपरियेण प्रयोजन वाला साक्षात प्रयोजन शास्त्र का मुख्य नहीं है शास्त्र तो साक्षात ज्ञान का ही जनक होगा ठीक है मैं आगे तत्र संबंधो ब्रह्मज्ञानम शास्त्रादीना जन्यम एव इति व्यवच्छेदात उक्त संबंध शास्त्र के द्वारा ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होगा तो शास्त्र हो गया जनक ब्रह्मज्ञान हो जाएगा जन्य तो संबंध कहते हैं कि शास्त्र और ज्ञान के बीच में जन्य जनकत्व ये संबंध हो जाएगा ये संबंध कैसे इसको कहते हैं अयोग व्यवच्छेदात ब्रह्म ज्ञान के साथ शास्त्र का संबंध कैसा हुआ कहते हैं ब्रह्म ज्ञान जन्य हुआ और जन्यम एव जन्यम एवं कह करके एवकार जन्य के साथ जोड़ करके इसको अयोग व्यवच्छेद ऐसा कहते हैं तेरह नंबर टिप्पणी देखिए नीलम अब्जम भवती एवं पार्थ एव धनुर्धर पार्थ एवं नहीं पार्थ एवं वहाँ एवम के ऊपर बिंदी आ गया ना वो नहीं रहेगा पार्थ एवं धनुर्धर शंख पांडर एव सद एवं शब्द गति स्त्रीधा शब्द का एवकार का तीन प्रकार की गति होता है पहले हो गया नीलम अब्जम भवती एव यहाँ क्रिया के साथ एवकार आगे लिख रहे हैं उसको पार्थ एव धनुर्धर पार्थ हो गया विशेष्य धनुर्धर गया विशेषण तो विशेष्य के साथ पार्थ के साथ एवकार आया कर शंख पांडर एव शंख हो गया विशेष्य पांडर हो गया विशेषण यहाँ एवकार विशेषण के साथ आया कोने से शब्द का एवकार का गति तीन प्रकार की तत्र आगे कहते हैं टिप्पणी में विशेषण संगत से एवकार से अयोग व्यवच्छेदो अर्थ जब एवकार विशेषण के साथ जाएगा तब अयोग व्यवच्छेद कहा जाएगा और विशेष संगत से अन्योग्यवच्छेद एवकार जब विशेष्य के साथ जाएगा उसको कहा जाएगा अन्य व्यवच्छेद। अन्योगेद क्रियासंगत अत्यंत अयोग व्यवच्छेदय आह जब क्रिया के साथ जाएगा ऐसे एवकार का अर्थ कहेंगे अत्यंत तो अयोग का व्यवच्छेद किया पहले जब विशेषण के साथ जाएगा इसको कहा जाएगा अयोग का व्यवच्छेद कर दिया अयोग का व्यवच्छेद यहाँ क्या हुआ जैसे शंख पांडर एव पांडर हो गया विशेषण शंख तो विशेष है ये पांडर का शख रूपक विशेष के साथ अयोग कर देता था कोई कहता है कि शंख पीत एव इस प्रकार की कोई कह दिया तो ये जो पांडर का शंख के साथ अयोग कर देता था वो एवकार पांडर के साथ कह करके कहते हैं पांडर एव नीत जो अयोग हो जाता था पांडव का उसका व्यवच्छेद करवा दिया अर्थात पांडर का योग करवा दिया शंख के साथ तो इसको कहने अयोग व्यवच्छेद अयोग को हटा दिया योग करवा दिया और अगर विशेष्य के साथ जाएगा जैसे पार्थ एव धनुर्धर इसको कहते हैं अन्य योग व्यवच्छेद कोई कहेगा पार्थ एव धनुर्धर क्यों कर्ण धनुर्धर तो कर्ण धनुर्धर कहने से पार्थ तो धनुर्धर था अभी कर्ण भी धनुर्धर हुआ अन्य का योग हो गया तो किंतु पार्थ के साथ एवकार देने से कर्ण धनुर्धर न इस प्रकार के हो जाएगा अर्थात अर्थ तो एव अन्य का योग का व्यवच्छेद करवा दिया अन्य योग नहीं हो पाएगा अन्य योग अर्थात तो अन्य विशेष से नहीं हो पाएगा तो विशेष्य के साथ एव आकर के कहा वही विशेष्य ही, ही रहेगा अन्य विशेष्य नहीं आ पाएगा विशेषण के साथ एवो कराने से कहेगा विशेषण को आप हटा नहीं पाएंगे उसका अयोग नहीं कर पाएंगे विशेषण तो रहेगा अयोग का व्यवच्छ करवाएगा और जब क्रिया के साथ आएगा तो उसको कहेंगे अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद कोई कहता है कि नीलम अबजम न भवती इस प्रकार कहेगा तो नीलम अबजम न भवती जब कहेगा इसको ये व्यवच्छेद अर्थात हटाएगा हटा करके कहेगा नीलम कमलम भवती एव वो होता ही है नीलम कमलम तो अत्यंत अयोग कर देता था क्रिया के साथ जब आता है अत्यंत अयोग न भवती कह देता है इसको व्यवच्छेद करवा दिया अर्थात इसका निराकरण करके नीलम अबजम भवती एवं इस प्रकार की तो आगे टीका में देखेंगे तत्र संबंधो हो ब्रह्म ज्ञानम जन्यम शास्त्राधीना एव। जन्म एवं जन्म के साथ एवंकार का राया और इसको कहते हैं अयोग व्यवच्छेद अयोग व्यवच्छेद में एवकार विशेष्य विशेषण क्रिया किसके साथ जाना है विशेषण अभी जन्यम के साथ एव आया अर्थात तो यहाँ विशेषण कौन होगा जन्यम हो जाएगा विशेषण तो जन्यम के साथ एवकार दे करके अयोग व्यवच्छेद से संबंध का कथन करते हैं शास्त्र का ब्रह्मज्ञान के साथ संबंध अर्थात तो जन्म एव अर्थ तो संबंध है ही अर्थात ब्रह्म शास्त्र से होगा ही ये पंचदशिकार तो इसको कहते न विचारा जायते बोधो अनिच्छा यम न निवर्त स्वत्पत्ति मात्रा संसारे दहत्यखिल सत्यता विचारात बोधो जायते विचार करने से बोध ज्ञान होगा अनिच्छा यम न निवर्त कहेंगे मेरे को ज्ञान न हो कहेंगे ज्ञान न हो ऐसे इच्छा मतलब अनिच्छा करेंगे मेरे को ज्ञान न हो कहेंगे अनिच्छा ये ज्ञान को मतलब निराकरण नहीं कर पाएगा हम शास्त्र का विचार करेंगे और कहेंगे हमको ज्ञान न हो ये हो नहीं पाएगा तो हो ही जाएगा और सोत्पत्ति मात्रा तो ज्ञान अगर उत्पत्ति हो गया तो संसार में अखिल सत्यता दहती संसार में सारे सत्यता को नाश करेगा संसार का सत्यता नाश नहीं हुआ मतलब हमको ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान अगर होगा तो संसार का सत्यता को नाश करेगा ही करेगा तो एवंकार यहां जन्यम के साथ दे करके अर्थात शास्त्र से ब्रह्म ज्ञान जन्यम एवं तो होगा ही होगा आगे कहते हैं शास्त्रादीना एव जन्यम अभी शास्त्रादीना एवं जन्यम कहते हैं अभी एवकार किसके साथ दिया विशेष तो दे करके कहते हैं कि अन्य यह अन्य विषय व्यवच्छेद हुआ अर्थात विशेष्य और विशेषण कौन हो गया जन्यम अर्थात शास्त्र जन्यम शास्त्रादि ना ब्रह्म ऐसा वाक्य हो, शास्त्रा، हो जाएगा जन्यम हो जाएगा विशेषण शास्त्रादि हो जाएगा विशेष्य और ब्रह्म ज्ञान उसका फल हो गया तो जन्यम शास्त्रादीना ब्रह्म जैसे कहेंगे धनुर्धरः पार्थो भवती एक वाक्य हुआ उसी वाक्य में धनुर्धर हो गया विशेषण पार्थो हो गया विशेष भवती हो गया क्रिया हम एक ही वाक्य में एवकार को तीन के साथ जोड़ करके उसका अर्थ का भिन्नता स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ तो टिप्पणीकार तीन अलग अलग वाक्य दिए हैं क्योंकि तीन वाक्य साधारणत तो शास्त्र में व्यवहार होता है हम अगर एक वाक्य में करेंगे तो हमको स्पष्ट पता चलेगा धनुर्धर एव पार्थो भवति धनुर्धर एव कहने से गदाधरो इत्यादि न भवति इस प्रकार के अर्थ आएगा तो यहाँ वाक्य हो जाएगा जन्यम शास्त्रादि नाम ब्रह्म ज्ञानम शास्त्रादि हो गया विशेष्य और जन्म हो गया विशेषण तो विशेष्य के साथ एवकार दे करके विषय का कथन करते हैं जो है वो धनुर्धर एव धनुर्धर एव पार्थ अगर कहेंगे यहाँ क्योंकि ये यह घटना घटेगा नहीं क्योंकि पार्थो भी, में भी वो करेगा तो इसलिए धनुर्धर एवं पार्थ भवती इस प्रकार वाक्य प्रयोग नहीं हो पाएगा किंतु अगर हम एवकार का अन्य अन्य के साथ योग करके अंतर क्या पड़ता है जानने के लिए हम एक वाक्य करके खाली विचार के लिए लेते हैं अर्थात ये अलौकिक वाक्य मतलब ये लौकिक प्रयोग नहीं होगा खाली विचार के स्पष्टता के लिए हम कह सकते हैं धनुर्धर एव पार्थ धनुर्धर पार्थो, पार्थो भवती। ये पार्थवती में तीन अंश एवकार जोड़ करके देखेंगे विशेष्य तो, के साथ एवकार देने से विषय को कहा और विशेषण के साथ एवकार को देने से संबंध को कहा प्रयोजन वत्व तद आक्षिपति सिद्धांति ने कहा कि शास्त्र प्रयोजनवत है क्योंकि उससे ब्रह्म ज्ञान होगा पूर्व पक्षी अभी उसका आक्षेप कर रहा है तथा तो मूल में किंग प्रयोजन आप कहे की शास्त्र प्रयोजन वाला है और सिद्धांति ने शास्त्र का प्रयोजन क्या बताया था मोक्ष साक्षात नहीं व्यवहित तो होकर किस के किसके द्वारा व्यवहित तो हुआ ज्ञान के द्वारा तो अभी पूर्व पक्षी इसके ऊपर आक्षेप करता है किंग पुनः तत्प्रयोजन ये प्रयोजन क्या है टीका में ये आक्षेप का उसका क्या तात्पर्य है क्यों आक्षेप करता है इसके लिए टीकाकार स्पष्ट करते हैं जो प्रयोजन है यदि तद साध्यम साध्यत्वे शास्त्र का प्रयोजन जो भी आप कहेंगे अगर वो साध्य होगा जो साध्य होगा वो साधन से निष्पन्न होगा तो कृतक हो जाएगा कृतक हो जाएगा पर न्याय है यद कृतकम तो अनित्यम तो साध्यत्व स्वर्गवत तो तो नित्यत्व कहेंगे ना ना साध्य नहीं है नित्य है जो प्रयोजन है वो नित्य है नित्य होने से नित्यत्व तो साधन अनाधीनवाद नदर्श्य शास्त्रादि प्रयोग अगर प्रयोजन नित्य हो जाएगा जो नित्य होगा वो साधन का अधीन होगा नहीं, नहीं होगा साधन का अधीन अगर नहीं होगा न तादर्थ न शास्त्र आदि प्रयोग तो उसके लिए फिर शास्त्र आदि का विचार करने का क्या आवश्यक है क्योंकि वो तो नित्य है तो इसको कहते हैं उभयत तो पासा रज्जु अगर आप उसको अनित्य कहेंगे साध्य कहेंगे स्वर्ग जैसा वो नाशवान हो जाएगा अगर नित्य कहेंगे तो फिर साधन आदि अधिन नहीं होगा तो उसके लिए शास्त्र का विचार करना अनावश्यक है तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाएगा ये पूर्व पक्षी का तात्पर्य है सिद्धांत कहता है मोक्ष से न ना अनित्यत्व नापी साधन अनर्थक क्यों पूर्व पक्षी दोनों पक्ष में दो दोष दिखाया साध्य होगा तो अनित्य हो जाएगा सिद्धांती उसका उत्तर देता है मोक्ष जो है वो आत्मस्वरूप है आत्मस्वरूप होने से अनित्यत्व नच्छा अगर वो आत्मस्वरूप हो गया मोक्ष आत्मस्वरूप नित्य है अनित्य है नित्य है नित्य है तो दूसरा दोष क्या था अगर नित्य हो जाएगा साधन अनाधीन होगा तो पूर्व सिद्धांत कहता है कि नापी साधन अनर्थ क्यों साधन अनधीन नहीं है नित्य भी है फिर भी साधन अनधीन अर्थात तो साधन व्यर्थ है वो बात भी नहीं है क्या समाधान है स्वरूप भूत मोक्ष प्रतिबंध निवर्तक अर्थवत्वाद इत उत्तर जो मोक्ष है मोक्ष का जो प्रतिबंधक है प्रतिबंधक अज्ञान इस अज्ञान का निवर्तक अर्थवत्व अर्थवान अर्थवत् जाएगा अज्ञान का निवर्तक अर्थवत्त हो जाएगा कौन शास्त्र तो शास्त्र अर्थवत्त हो जाएगा अज्ञान का निवर्तक होगा शास्त्र शास्त्र अज्ञान का निवर्तक कैसे बनेगा शास्त्र अज्ञान का निवर्तक अज्ञान को हटाएगा कैसे हटाएगा ज्ञान दो के द्वारा वो कहा से जन्य होगा शास्त्र के द्वारा इसलिए शास्त्र मोक्ष का जो प्रतिबंधक है अज्ञान उसका निवर्तक के बन करके अर्थात ज्ञान जनक ये मोक्ष के लिए उपयोगी हो जाएगा इति उत्तरम आह उच्यते उचित भाष्य में उच्यते इसका उत्तर देता है सिद्धांत इसके लिए टीका में एक दृष्टान्त दे करके पहले कहते हैं यथा यह यहादत्तरादीना रोगेण अभिभूत स्वस्थता स्वरूपभूतायव प्राग प्रागपी सती रोग प्रतिबद्धा सतीव स्थिता चिकित्साशास्त्रीयपाय प्रयोगवशा प्रतिबंधभूत रोगापगम सती अभ्यज्य यथा देवदत्तस्य जोरा जोरादिना रोगेण अभिभूत देवदत्त जोरादि द्वारा रोग से अभिभूत हो गया अभिभूत अर्थात ग्रस्त हो गया रोगों ग्रस्त हो गया होकर के स्वस्थता स्वरूपाद अभिभूत देवदत्तस्य रोगेण अभिभूत ऐसा देवदत्त का आगे जब वो स्वस्थता को प्राप्त करेगा स्वस्थता उसका क्या है स्वरूपाद अप्रच्युति रूपा स्वरूप से अप्रच्युति अभी क्या हुआ था जब रोग हो गया रोग से अभिभूत हो जाने से देवदत्त का स्वस्थता नाश नहीं हो गया था उसका स्वस्थता केवल अर्थात अनभिव्यक्त तो तो हो गया था अभिव्यक्त तो नहीं होता क्योंकि स्वस्थता उसका स्वाभाविक स्थिति है रोगेण अभिभूत हो जाने से वो स्वस्थता अर्थात अनिव्यक्त हो गया ऐसा जो स्वस्थता वो स्वस्थता उसका क्या स्थिति है कहते हैं स्वरूपाद अप्रच्युति रूपा स्वरूप से अप्रच्युत होना अर्थात स्वरूप स्थित रहना यही स्वस्थता अप्रच्युति रूपा स्वरूप भूता एवं स्वस्थता उसका स्वरूप है स्वरूप भूता एवं प्रागअपी सती पहले से भी वो था किंतु रोग प्रतिबद्ध असती जब रोग के द्वारा प्रतिबद्ध हो गया असति इव इव कर देते हैं वास्तविक तो दो नंबर टिप्पणी स्वरूपाद स्वरूपाद के ऊपर दो नंबर टिप्पणी दिया है जोरादि राहित्य उपलक्षिता जोरादि राहित्य अवस्था में उसका स्वरूप अभिव्यक्त था जिसमें ज्वर नहीं था उसका स्वस्थता जो स्वरूप है वो अभिव्यक्त था किंतु जब ज्वर से अभिभूत हो गया रोग प्रतिबद्ध हो जाने से उसका स्वस्थता असति इव स्थित असती इव और आगे चिकित्सा शास्त्रीय उपाय प्रयोग अवसर चिकित्सा शास्त्र में जो उपाय कहा गया है चिकित्सा शास्त्रीय उपाय तो चिकित्सा शास्त्र में जो कहा गया है तत्र तो भव अर्थ में छ प्रत्यय हो जाने से चिकित्सा शास्त्रीय उपाय तदात तद प्रयोग वसात उपाय का प्रयोग करने से प्रतिबंध भूत स्वस्थता का प्रतिबंध क्या था रोग तो, तो स्वस्थता का जो प्रतिबंध था प्रतिबंध भूत रोग रोग से अपगमे अपगमे अर्थात तो चला जाने के बाद अपगमे सती अभिव्यज्यक्त हो जाएगा क्या अभिव्यक्त हो जाएगा स्वस्थता स्वस्थता उसका स्वाभाविक रूप है उसका स्वरूप भूत है जैसे ये दृष्टान तभी ये जो चिकित्सा शास्त्रीय उपाय का प्रयोग किया देवदत्त ये उपाय का व्यर्थता हुआ व्यर्थ हुआ नहीं।, नहीं हुआ नहीं तत्र उपाय व्यर्थम क्यों उपाय से क्या हुआ प्रतिबंध प्रध्वसार्थत्वात प्रतिबंध का ध्वंस कर दिया न च अनित्य स्वस्थताया कहेंगे स्वस्थता अनित्य है क्योंकि बीच में नहीं था अभी आ गया कहते है स्वस्थताया जैसे पहले विचार ये हो गया दृष्टांत का विचार दाष्टान्तिक में स्वस्थता के स्थान पर क्या था मोक्ष और रोग के स्थान पर अज्ञान तो <गे <गे <गे> जैसे वहाँ कहता था, था कि अगर मोक्ष साध्य हो जाएगा तो अनित्य हो जाएगा ऐसे वहाँ भी कहेगा कि स्वस्थता अनित्य हो जाएगा तो कहते हैं न च अत्यव स्वस्थताया स्वस्थता अनित्य नहीं है न अनित्यम स्वस्थताया संकेत ऐसा शंका नहीं करना चाहिए तस्यास तद असाध्यवाद अर्थे दृष्टान्त आह तस्वस्थता तद असाध्य चिकित्सा असाध्य चिकित्सा के द्वारा स्वस्थता का स्वस्थता बनाया गया चिकित्सा के द्वारा स्वस्थता बनाया गया अस्वस्थता रोगों को हटाया गया इसलिए स्वस्थता साध्य नहीं हुआ इसको कहते हैं तस्या स्वस्थताया तद असाध्यत्वा तो चिकित्सा असाध्यवात स्वस्थता चिकित्सा के द्वारा साध्य नहीं हुआ स्वस्थता तो उसका स्वाभाविक रूप है असाध्यवात उहा उत अर्थ है जो, जो दृष्टांत ये दृष्टान्त आह दृष्टांत तो टीक, टीका में विचार कर दिया अभी कहते हैं कि ये जो दृष्टान्त कहा गया है उसको भगवान भाष्यकार कह रहे हैं रोगार्थस्य इव भाष्य में रोगार्थस्य इव रोग निवृत स्वस्थता जैसे रोगेण आर्त आर्त दुखी पीड़ित तो। रोगार्त्य तस्य रोग निवृत स्वस्थता यथा इव कहने से यथा जैसे तथा। जैसे रोग निवृत्त हो गया रोगार्त्य स्वस्थता उसका स्वाभाविक स्थिति उसको वापस पुनः प्राप्त हो गया तथा उसी प्रकार दुखात्मकस्य आत्मनो द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता दुखात्मकस्य आत्मन सामनाधिकरण है तो दुखात्मक उसका विग्रह कैसे कहेंगे दुखात्मक यस ये आत्मा अर्थात स्वरूप दुख रूप जो आत्मा आत्मा का स्वरूप कभी दुख रूप है तो ये जो दुख आया ये वास्तव है आरोपित है आरोपित तीन नंबर टिप्पणी एक नंबर टिप्पणी दुखात्मक से आरोपित दुख विशिष्ट से वास्तविक हमारा स्वरूप दुखमय नहीं है ये तो केवल आरोपित है दुखात्मक से अर्थात तो जो आरोपित तो दुख द्वैत तो प्रपंच उपशमे जो द्वैत तो प्रपंच का उपम हो जाएगा द्वैत तो प्रपंच अर्थात आध्यात्मिक करता है शरीर इत्यादि के साथ तभी ये प्रपंच का अनुभव करता है भिन्न द्वैत तो प्रपंच का जब उपम हो जाएगा तब स्वस्थता स्वाभाविक रूप है उसका टीका में यथोदित दृष्टान्त अनुरोधात आत्मन स्वत समुत्त निखिल दुख अपि स्वाविद्या अविद्या निरतिशयानंदर्त प्रतीक नीचे है स्वाविद्या होना चाहिए पूरा नहीं है ना। चा, चा, चा, चा। ये तो है ना तो केवल चाहिए स्वाविद्या द्वैत स्वाद्या प्रसूतअतचा आत्म दुख आरोप्य अखी सुख मैं प्राप्त प्रतिप्यम सेमकारुक उपदिष्ट द्वैत अदत्यावृत प्रतिबंध प्रध्वंसे स्वभाव भूता परमानंदता निरस्त समस्त अन स्वारस्य अभिव्यक्ता यथ उदित उदित में धातु क्या हो जाएगा बच्चों, बच्चों को कैसे हो दा उदित दातु हे बद बद धातु को भी संप्रसरण हो जाएगा शिव रिमेन अब यो बची स्वपी तो दिनाकि में ये वातु भी आता है यथा उदित उदित अर्थात उत जैसे कहा गया दृष्टांत तद अनुरोधात दृष्टांत अनुरोधात आत्मन स्वतः आत्मा स्वाभाविक रूप से क्या है खात निखिल दुख स के साथ समानाधिकरण है प्रातिपदिक हो जाएगा समुथात निखिल दुख कौन है आत्मा तो समुत्खात निखिल दुखमे समास कैसे कहेंगे आत्मा को कहेगा? कहेगात निखिल यस यशमान समुदात कहते मतलब उखड़ गया समय को उत्खात उखड़ गया समुत्खात निखिल दुखम समुत्खातम निखिल दुखम यशमान ऐसे आत्म न और निरतिशय आनंद एकता न निरतिशय आनंद स्या, एक ताना। ताना से एकता नान अर्थ विस्तार तनु विस्तार धातु घोजन से तान विस्तार अर्थात निरतिशय एकता आनंद एकता अर्थात आनंद निरतिशय आनंद निरतिशय निरतिशय का लक्षण कहते हैं आ, मतलब आ, ना परम का लक्षण निरतिशय तयशून्यम तो निरतिशय अर्थत निर्गत अतिशय यस्मा जिससे बढ़कर के और कोई आनंद नहीं है निरत से आनंद एकतानता, एकतानता अर्थात उसका विस्तार अर्थात आनंद स्वरूप है प्रसूत अहंकारादी द्वैत प्रपंच प्रपंचात द्वैत प्रपंच के साथ संबंध हुआ कैसे हुआ कहते अहंकार के चलते अहंकार होने से व्यस्टि सत्ता का अनुभव होगा व्यि सत्ता का अनुभव होने से मैं आया तो फिर दूसरा आया अस्मद होगा तो फिर युष्म होगा तो फिर अस्मद युष्म में संबंध होगा कि व्यस्टि सत्ता पहले कहाँ से आएगा कहते हैं सो अविद्या प्रसूत अज्ञान होने से ही व्यस्टि सत्ता का अनुभव होगा व्यस्टि सत्ता का अनुभव होने से अपने से भिन्न का अनुभव करेगा भिन्न का अनुभव करने से उसके साथ संबंध होगा तो जब सम्बध हो जाएगा तो फिर द्वितीय आ गया हर द्वितीय भय भोग जहाँ द्वितीय का दर्शन होगा वहां से भय हो जाएगा दुखम आरोपय तो जब अविद्या से अहंकार अहंकार के आधार पर जब फिर द्वैता का अनुभव होकर के उसके साथ संबंध हुआ तो फिर दुख और दुख का भी आरोप करेगा आरोप्य अहम दुखी इस प्रकार के अनुभव करेगा अहम दुखी अगर अनुभव किया तो फिर सुखम मैया इस प्रकार की बुद्धि होगी जीवस्य जीवस्य पुरुषस्य हुआ हुआ कर्मणि कर्तरी साधकस्य प्रतिपद्यो जीवस् साधक्य उपदिष्ट वाक्योत्थ अद्वैत विद्या परम कारुणिक आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो वाक्य उस वाक्यात्थ किम अद्वैत विद्या अद्वैत ज्ञान अहंकार अहंकार का नाश होने से अहंकार के चलते ही द्वैत का भान अहंकार का नाश हो जाएगा तो द्वैत का भान नहीं होगा तो अद्वैत विद्या होने से द्वैत का निवृत्ति अद्वैत का जो भान होगा तो द्वैत का निवृत्ति हो जाएगा प्रतिबंध ध्वसे द्वैत का भान क्यों हो रहा था अज्ञान के चलते अभी वही अज्ञान ही मोक्ष का प्रतिबंध था अभी ये प्रतिबंध अज्ञान एक ही से हो गया ज्ञान अद्वैत विद्या, विद्या से द्वैत का निवृत्त हो गया और द्वैत का जो कारण था अज्ञान वो प्रतिबंध ये ध्वंस हो गया होने से स्वभाव भूता परमानंदता निरस्त समस्त अनर्थता स्वभाव भूत है परमानंद परमानंद से भाव परमानंदता और उसमें निरस्त समस्त अन्यस्मात्र समस्तअनर्थ तस्व तो निरस्त समस्त अनर्थता परमानंद में कोई भी अनर्थ नहीं है च स्वार अभिव्यक्ता स्वारस्यन चार नम टिप्पणी स्वरूपेण स्वाभाविक रूप से ये अर्थात अभिव्यक्त तो हो जाएगा जो हमारा वास्तविक स्थिति वो स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त तो हो जाएगा सा स्वस्थता परिपूर्ण वस्तु स्वभाव न अतिरिचते ये जो स्वस्थता है अर्थात अज्ञान निवृत्त होने के बाद जो स्वस्थता आया स्वस्थता अर्थात स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थता स्वस्मिन अर्थात आत्मनी आत्मनी तिष्ट यथा भूतल है घट इसी प्रकार भेद यहां नहीं है जब कहा जाता है आत्मनि तिष्ट अर्थात आत्मनिताम अनुभवती अर्थात मैं ही वही व्यापक ब्रह्म हूँ इस प्रकार की स्वस्मिन तिष्ट विग्रह तो कहेंगे स्वस्मिन तिष्ठति कहने से यहाँ अधिकरण आधे ऐसे भेद नहीं है यहाँ तादात्म्य अर्थात मैं ही वही हूँ परिपूर्ण वस्तु स्वभाव न अतिरिच्यते स्वस्थता क्या है कहते हैं परिपूर्ण वस्तु स्वभाव ब्राह्मी भाव ब्राह्मी स्थिति वही हो गया स्वस्थता अच्छा। टिप्पणी दिया है शंका करने वाला कहता है अभिव्यक्ति वैशिष्ट न अभी न कहते हैं कि पहले आपको परमानंदता था किंतु अन्यक्त था अभी परमानंद में अभी परमानंद अभिव्यक्त हुआ तो अभिव्यक्ति विशिष्ट परमानंद हुआ <tip Festival> परमानंद अभी एक विशिष्ट हुआ किससे विशिष्ट हुआ अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति विशिष्ट परमानंद इसमें विशेष कौन हुआ परमानंद और विशेषण अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति ये अनित्य है पहले था क्या नहीं था परमानंद तो स्वरूप वो तो नित्य है जो अभिव्यक्ति अंश रहा विशेषण रहा ये विशेषण अनित्य है क्योंकि अभिव्यक्त पहले नहीं था जहाँ विशेषण अनित्य हो जाएगा वहा विशिष्ट क्या होगा अनित्य हो जाएगा ये शंका पूर्व पक्षी है इसको कहता है पांच नंबर टिप्पणी में अभिव्यक्ति वैशिष्ट न, न अनित्यत्व ये सिद्धांत कहता है पूर्व पक्षी का यहां था विचार कि अभिव्यक्ति वैशिष्ट हो करके ये अनित्य हो जाएगा अभिव्यक्ति अंश विशेषण अंश अनित्य होगा तो विशिष्ट भी, भी अनित्य हो जाएगा जो अभिव्यक्त परमानंद परमानंद कहेंगे अर्थात अभिव्यक्ति विशिष्ट परमानंद ये भी अनित्य हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि नहीं होगा न अनित्यत्व अश साच मूल में इसको का साच स्वस्थता पूर्ण वस्तु स्वभाव न अतिरिचते ये अनित्य नहीं होगा तो क्योंकि वस्तु स्वभाव है इसको टिप्पणी में आगे पांच नंबर टिप्पणी आगे और प्रतिबंध ध्वंस रूपाया अभिव्यक्तर अपि आत्मा अनतिर अभिव्यक्ति क्या चीज है कहें प्रतिबंध का ध्वंस ये जो प्रतिबंध का ध्वंस हुआ तो कहेंगे कि प्रतिबंध ध्वंस ये अभिव्यक्ति और यहाँ सिद्धांती और विरोधी पक्ष हो जाएंगे न्यायिक लोग न्यायिक लोग ध्वंस का फिर ध्वंस मानेंगे नहीं नहीं मानेंगे नहीं. तो नहीं मानने से सिद्धांति न्यायिक को कहेगा देखिए अभिव्यक्ति का अर्थ हुआ प्रतिबंध ध्वंस और आप ध्वंस धंशो का ध्वंस नहीं मानते हैं तो नहीं मानने से जो प्रतिबंध ध्वंस हुआ वो तो सदा काल के लिए रहेगा तो अभिव्यक्ति आगे हमेशा के लिए रहेगा ये अभिव्यक्ति फिर आगे हटेगा नहीं आपका मत में किंतु वेदांति ध्वंस का ध्वंस मानता है नया कि वेदांति को कहेगा हम तो ध्वंस का ध्वंस नहीं मानते किंतु आप तो मानते हैं इसलिए आपका मत में अनित्य हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि हम जो ध्वंस का ध्वंस मानते हैं वहां ध्वंस का फिर ध्वंस कैसे हो जाएगा जैसे घट का ध्वंस हो गया तो कपाल का रहा अभी घट ध्वंस कपाल रूप से दिख रहा है घट ध्वंस का ध्वंस कब होगा जब कपाल का ध्वंस होगा अर्थात तो अधिकरण अगर ध्वंस होगा तभी तो हम कहेंगे ध्वंस का ध्वंस होगा यहाँ प्रतिबंधक का ध्वंस अधिकरण हो गया आत्मा तो उस अधिकरण का ध्वंस अगर हो तो तब तो ध्वंस तो का ध्वंस कहा जाएगा यहाँ तो अधिकरण आत्मा का ध्वंस नहीं होगा नहीं होने से यहाँ ध्वंस भी आगे सदाकाल के लिए रहेगा अः ये अनित्य नहीं होगा इसलिए ये चित्सुकी का श्लोक है निवृत्ते मोह से ज्ञातत्वलक्षित प्रतिबंधकनाशे श्यान्मुक्त पाचकाधिवत ऐसा कहते हैं तो, मोहस्य निवृत्ति ही मोह का निवृत्ति मोह था तो अज्ञान अज्ञान का निवृत्ति क्या है कहते हैं ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा आत्मा ज्ञात तो हो गया तो यहाँ कहेंगे आत्मा ज्ञात हुआ आत्मा में क्या धर्म आएगा ज्ञातत्व अगर आत्मा में एक, एक ज्ञातत्व रूप का धर्म आएगा तो द्वैत तो हुआ एक आत्मा और उसमें एक धर्म रहा ज्ञातत्व और आत्मा को छोड़ करके कोई भी आप धर्म मानेंगे बाकी आत्मा को छोड़ करके बाकी सकल का कार्य होगा अज्ञान अविद्या अगर आप एक धर्म मानेंगे की ज्ञातत्व उसका कारण होगा हो गया माया अविद्ञान ज्ञातत्व तो मानने पर भी आपको माया को मानना पड़ेगा तो हो गया वही एक आत्मा रहा और एक माया हो गया तो माया से केवल एक धर्म रहे ज्ञातत्व तो पूरा जगत रहे अंतर क्या हुआ वही द्वैत्व बना रहेगा इसलिए सिद्धांति कहता है कि आत्मा में ज्ञातोत्व तो रूप धर्म विशेषण बनकर के नहीं रहेगा उपलक्षण बनकर के रहेगा और ये उपलक्षण ये भी मिथ्या है उपल विशेषण बन जाएगा तो उससे साथ में रहेगा सर्वदा जैसे कहते हैं विशेषण बनेगा अर्थात तो उसके साथ रहेगा जैसे रक्तरूप पुष्प का विशेषण है सर्वदा रहेगा किंतु यहां उपलक्षण अर्थात तो उसका अंग नहीं बनेगा, का बने बनेगा काका गृह वहां गृह का अवयव नहीं बनेगा का इसी प्रकार की ज्ञातत्व रूप धर्म से उपलक्षित होगा आत्मा वो तो शुद्ध है तो निवृत्ति है अज्ञान का निवृत्ति ये क्या है कहते आत्मस्वरूप ही है और वो नित्य है आगे कहते हैं उपलक्षण नाश है उपलक्षण है ज्ञातत्व कहेंगे अर्थात है कि आत्मा में सर्वदा ज्ञातत्व रहेगा अर्थात उसको हमेशा लगे रहेगा कि मैं तो आत्मा को जान रहा हूं मैं आत्मा को जान रहा हूं ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि आगे वो निर्धर्म हो जाएगा तो उसमें कोई भी धर्म नहीं रहेगा तो उपलक्षण जब नाश हो जाएगा अर्थात आत्मा में ज्ञातत्व जो था वो ज्ञातत्व नाश हो जाएगा ज्ञानत्व तो नाश हो जाने से ज्ञातत्व तो का अभाव आएगा अर्थात फिर अज्ञातत्व तो आएगा तो उपलक्षण ना कहते से भी वो तो मुक्त रहेगा पाचक आदि वो जो जो पाचक है वो अब भोजन नहीं बना रहा है सब उपकरणों को त्याग करके वो विश्राम कर रहा है उस समय में किसको बोलेंगे पाचकम आहूय तो वो तो अभी उपकरण ले करके नहीं सो रहा है उपकरण छोड़ करके सो रहा है अभी उसका पाचक को कहेंगे नहीं, कहेंगे कहेंगे तो जब वो सो रहा है तभी तो कहेंगे ना पाचक पाचकों में अब कहने हो से उसी को जाकर के बुलाएगा किन्तु तो अभी तो उसको पाचक का जो उपकरण हो उसका हाथ में नहीं है कैसे कहेंगे कहेंगे जैसा हम उसको पाचक कहते है उसका धर्म नहीं रहने पर भी इसी प्रकार ज्ञात धर्म नहीं रहने पर भी आत्मा शुद्ध रहेगा ये चित्सुकी का श्लोक ये तो जो धर्म है वो अभी तक तो के तो तो उस हाँ अर्थात तो तो अविद्यालय जब तक जीवन मुक्त तो अवस्था तब तो तक ये तर्क देते है वास्तविक तो किन, ज्ञानी का दृष्टि में ज्ञात तो नहीं है क्योंकि ज्ञानी तो मैं ही आत्मा हूँ क्योंकि ज्ञात तो, अज्ञात तो ये सब बुद्धि का धर्म है मतलब बुद्धि ही जानेगा इसलिए बुद्धि कहेगा मैया ज्ञात आत्मा में वो चीज नहीं है इसलिए वास्तविक ज्ञानी का दृष्टि में आत्मा में ज्ञात बोल करके नहीं है क्योंकि वो तो नित्य स्व प्रकाश स्वरूप है नाश हो जाएगा हाँ स्वरूप स्वरूप में विद्या है कि ना ना ना विद्या बिल्कुल बुद्धि की एक वृत्ति है जैसे घट ज्ञान होता है ऐसे ब्रह्म ज्ञान वो बिल्कुल बुद्धि की वृत्ति है वो स्वरूप में विद्या नहीं है विद्या अर्थ ब्रमाकार वृत्ति ये अंतकरण का एक परिणाम है अज्ञान अनंत है। अज्ञान अनंत नहीं नहीं तो ना ना अज्ञान, तो तो अज्ञान कैसे अनंत, अनंत होगा अज्ञान को जहा कहीं अनंत माया को अनंत कह देते हैं ज्ञान बिना नाश नहीं होगा इसलिए उसको मतलब अनंत कह देते हैं किन्तु वास्तविक वो अनंत नहीं है अनंत होगा तो फिर मोक्ष कभी होगा ही नहीं मुक्ति होगी ही नहीं कि कि आता फिर है अनादि है अनादिर अनादि है किंतु अनंत नहीं है अनादि तो है तद इदम शास्त्रीय प्रयोजनम ये शास्त्र का प्रयोजन हो गया अर्थात जो हमारा नित्य स्वरूपभूत जो परमानंदता है इसका अभिव्यक्ति कराएगा अर्थात जो प्रतिबंधक है अज्ञान उसका नाश करके अभिव्यक्ति कराएगा ये प्रयोजन हुआ तस्य स्वरूपत्वेन असाध्यवाद न अनित्यत्व संकित ये जो परमानंद रूप हुआ ये स्वरूप है स्वरूप होने से साध्य नहीं है असाध्यवाद साध्य नहीं है नहीं होने से न अनित्यत्व ये अनित्य नहीं है न साधन वैर्थ्यम पूर्व पक्षी दोष दिया था अगर नित्य है तो साधन व्यर्थ हो जाएगा असाध्य होने से साधन व्यर्थ सिद्धांत कहता है कि प्रदर्शित प्रतिबंध निवृत्ति फलत्वाद जो हमने दिखाया कि प्रतिबंध का निवृत्ति होगी इसके द्वारा तो प्रतिबंध निवृत्ति फल है शास्त्र का इसलिए ये शास्त्र भी व्यर्थ नहीं है इति दार्ष्टांतिकम आह दृष्टान्त हो गया रोगात तो रोग निवृत्त स्वस्थता भाष्य में दार्ष्टान्तिक हो गया तथा तो दुखात्मक आत्मनों दैत प्रपंच उपशम स्वस्थता योग्यादी टीका में नवैत अहंकाराद्यात्मनों वस्तु विद्यानपो नित्यनत्तिकर्माद तृत्तेरल विद्या करना है द्वैत अहंकाराद्यात्म समानाधिकरण है अहंकारादी आत्मा स्वरूपम य द्वैत्य द्वैत क्या है कि हैं अहंकार ही द्वैत है अहंकार पहले हुआ बेष्टि भावना हुआ था आगे फिर वो विस्तार करेगा इसलिए अहंकार हो गया प्रथम द्वैत और ये वस्तुत्वात्त छिप्पणी वस्तुत्वाद व्यावहारिक तो अहंकार व्यावहारिक है होने से वस्तुनच विद्या अनपोद्यत जो वस्तु है घट व्यावहारिक है घट का ज्ञान होने से घट का निराकरण हो जाएगा व्यावहारिक पदार्थ का ज्ञान से निराकरण नहीं होगा पूर्व पक्षी कहता है अहंकार इत्यादि व्यावहारिक पदार्थ है जो कि विद्या से अपनोद्य नहीं होगा अनुद्यपोद्यप उद्यप अपोद्य का अर्थ निराकरण तो इसका निराकरण नहीं होगा नहीं होने से फिर ये अहंकार का कैसे निराकरण होगा कहते नित्य नैमित्तिक कर्मा यृत कोई भी व्यावहारिक पदार्थ है तो व्यावहारिक पदार्थ, किसी का इको हो रहा है बंद कर दीजिए अपोध्य अपोहय है पाठ अच्छा तो अपोद्य दिया है अच्छा अब बंद कर दीजिए तो इतना ही हो सबको बंद कर दो दिया है अपोद्य भी निराकरण है अच्छा अपोद्य अपोहय होने से भी वो शब्द भी व्यवहार होता है यहाँ तो अपोद्य दिया है तो देखेंगे किसी अन्य पुस्तक में अगर दिया होगा तो संशोधन करेंगे तो कोई भी व्यावहारिक पदार्थ का निवृत्ति कर्म से होता है जैसे घट की निवृत्ति अब मुसल प्रहार से घट की निवृत्ति हो जाए तो इसी प्रकार पूर्व पक्षी कहता है कि अहंकार आदि जो व्यावहारिक पदार्थ नित्य नैमित्तिक कर्मा यत्त है उसका निवृत्ति नित्य नैमित्तिक कर्म करने से अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी इसलिए अलम विद्यार्थे प्रकरणार प्रकरणारंभेण तो विद्या के लिए प्रकरण आरंभ क्यों करते हैं नित्य नैमितिक कर्म करने से व्यवहारिक अहंकार का दूर हो जाएगा तो इसलिए ये ग्रंथ आरंभ व्यर्थ है पूर्व पक्षी का ये शंका है भाष्य में अद्वैत भाव प्रयोजनम अच्छा जो पूर्व पंक्ति था दुखात्मक आत्मनो द्वैत प्रपंच उपशमय स्वस्थता वो स्वस्थता क्या है अद्वैत भाव अद्वैत स्थिति यही प्रयोजन है आगे द्वैत प्रपंच से अविद्यात विद्या तदुपम है जो द्वैत प्रपंच है वो विद्या के द्वारा कृत होने से विद्या के द्वारा तदुउपम विद्या के द्वारा अविद्याश हो जाएगा तो विद्या का जो कार्य है द्वैत प्रपंच उसका भी उपशम हो जाएगा इति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय क्रियते क्रियम विद्या का प्रकाशन के लिए अच्छा प्रकरण से क्रियते तो प्रकरण से आरंभ अर्थात इसका विचार होने से विद्या विद्या से का नाश द्वैत प्रपंच का नाश होगा क्रियते अच्छा और एक पंक्ति में आत्मा विद्या कृत्य दैत आत्मविद्याण निवृत्तिया निवृत् आत्मविद्या शास्त्रारंभ हो युजते आत्मन अविद्या आत्मा विद्या तय नृत उसके द्वारा होता है क्या द्वैत आत्मा का अविद्या अज्ञान होने से द्वैत होता है तो जो आत्मा का अविद्या से द्वैत होता है वो आत्मा का विद्या से वो अविद्या का निवृत्त हो जाएगा निवृत्ति तो कारण का निवृत्ति हो जाने से कार्य जो द्वैत तो है उसका भी निवृत्ति हो जाएगा अविद्याण द्वैत कार्य तो कारण निवृत्तिया निवृत्त आत्मविद्या शास्त्र आरम्भ हो युजते आत्मविद्या का अभिव्यक्ति के लिए अर्थात ब्रह्मकार होने के, के लिए शास्त्र का आरंभ हो ये युजते अजय तक ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण मद O Lord, give us your mercy.